अहम ब्रह्म इसमें है कि विवरणाचार्य ने बाधा सामनाधिकरण का निराकरण किया अहम शब्द से कूटस्थ की विवक्षा करके कूटस्थत्व तो विवक्षया उत्तम अर्थम विवरण थी कुटस्थ की विवक्षा करके जो सामनाधिकरण का आधार तत्व निराकरण किया उसका विवरण करते हैं। है शोधित कूटस्थो कूटस्थो तस्य तस्य विवरणे ब्रह्म काम तस् वक्त विवरण तथोक्त मितर चो तस्य तस् वक्तुं विवरण तथम इतर चतम धार्थ शोधित होगा शोधित क्या शोधन करना मिला हुआ वस्तु उसको महिला को हटा करके शुद्ध निकालते शोधित तो होता है यहाँ त्व का जो अर्थ है आत्मा वो देह इंद्रिया से मिला हुआ है शोधित तो करें तो क्या होगा देह इंद्रियादि से पृथ्व को समझ लेना शोधित तो है शोधन करने का अलग शोधन करेगा अलग निकालने का नहीं समझ लेना देह इंद्रिया बुद्धि आदि से मिला हुआ आत्मा जो भान होता है चैतन को लेते देह आदि मैं हूँ मैं बता हूँ मैं मनुष्य हूँ मैं मनुष्य से बुद्धि होती देह में मनुष्य है इंद्रमी अहम शोचामी निचुनमी देह इंद्रंत आदि मिला करके आत्मा का मिला हुआ है निर्विकार है तस्वीर ब्रह्म रूपता उसमें ब्रह्म रूपत्व है ब्रह्म अभिनत्व कूटस्थाने के लिए विवरण में बाधा समानाधिकरण का निराकरण क्या मुख्य समानाधिकरण हो जाएगा अहम शब्द का जो पदार्थ से शोधन हो जाता है बुद्धि आदि से भिन्न में हूँ क्योंकि पे ना, जो माम शरीरम मध्यत्व में जो ज्ञात होते वो मेरे से भिन्न है मामा शरीरम, माम इंद्रम मामो बुद्धि इस प्रकार स्थूल सर्जन सूक्ष्म सर्जन कारण सर्जम माम मध्यत्व में जो ज्ञात होते मेरे से भिन्न है मैं उनसे भिन्न हूँ तीनों सर्ज से तीनों अवस्था से पांच कोष से भिन्न जब निश्चय हो जाता है तो हम शब्द का निश्चय होता है तो कूटस्थ के साथ ब्रह्म की एकता है वहां वहाँ बाध नहीं होगा ऐसा कहा गया अन्यत्र भी ऐसे कहा गया शोधित का अर्थ करते टीका में बुद्धिदि भी हो विवेचित बुद्धि विवेचन पृथक समझ लिया जब शोधित तो हुआ उत्तम पद का लक्ष्य अर्थ है जब तक तो बुद्धि विवेचन करके उसको अलग से स्पष्ट नहीं समझे निश्चय नहीं हो तो ब्रह्म के साथ एकता ज्ञान नहीं होगा पहले ये करना पड़ेगा का वा, को छोड़ करके लक्ष्यार्थ को ग्रहण करना पंचकोष जैसे आत्मा है जिन विलक्षण अवस्थात्री पंचकोष तो इस प्रकार उसको समझे जो कुटस्थ है वक्षम लक्षण वक्षमान लक्षण इसका लक्षण आगे कहेंगे कुटस्थ का कस्य ब्रह्म रूप वही ब्रह्म रूप ब्रह्म क्या है सत्यादि लक्षण ब्रह्म रूप काम सत्यम ज्ञान अन्य माया सत्य ज्ञान लक्षण ब्रह्म वही कूटे इसको कहने के लिए विवरण विवरण आदि अन्य ग्रंथ में भी बाधा सामनाधिकरण निराकरण पूर्वक मुख्य सामनाधिकरण कम बाधा सामनाधि करने करने सामना अधिकरण निराकरण क्या मुख्य सामना अधिकरण एक तो कहा कितने सामना अधिकरण होता है पहला क्या है अभ्यास द्वितीय एक तृतीय दिसे चतुर्थ तो मुख्य एक कुटस्तस्य ब्रह्मणे ब्रह्मणक्यम संभावित कुटस्थ शब्दन न विवक्षित कुस्थ ब्रह्म के साथ एक कैसे संभव होगा ब्रह्मणा तो कुटस्थ से अधिकम संभाव हितुम ब्रह्म के साथ कुटस्थ की एकता संभव कैसे बताने के लिए पहले कुटस्थ शब्दन न अर्थम कुटस्थ शब्द से किसको कहते बताते हैं उसको समझने पर अरे संभव होगा ब्रह्म के साथ एकता तो संभव होने पर फिर बार बार विचार करने से संशय विकल्प नष्ट होकर के अहम कुटस्थ में अहम बुद्धि स्थिर हो जाए तो अहम अश्विम ब्रह्म आना होगा देह इंद्रिया जीवा भाषा अष्ठान चिथाच कूटस्था विवक्षिता जीवाभास देहेन्द्रिया युक्त से जीवाभाष अधिष्ठान चित ही सा ऐसा अत्र कुटा विभूषिता देहा जीवाभाष का चिदाभाष चिदाभाष का भ्रम होता है चिदाभाष चिद आभासते चित नहीं जैसे भान होता है चिदा भाष अभाष ब्रह्म है ब्रह्म का कोई अधिष्ठान होना चाहिए सत्य उसका अधिष्ठान वो भ्रम कैसे खाली चिदाभाष नहीं देहेन्द्रिया युक्त देह इंद्रिय, इंद्रिय अंतकण तूल सूक्ष्मतर इंद्रियुक्त अंतिया चिदाधिषान हे चैतन्यदि से है, है मनरे नृद्धि जीवाभास भ्रम का जो अठान चैतन्य है चित्रिंग या अष्ठान चिथ सा कूटस्थायी कूटस्थ है विवक्षित कूटस्थ शब्द अधिष्ठान ब्रह्म का अधिष्ठान आदि शब्द श मनादृह आदि आदि से मन बुद्धि सौलन एवं युक्त आदि जीवाभाष्ट जीवाभाष का चिदाभाष रूप जो भ्रम है उसका अधिष्ठान चैतन्य जो है, है यदिष्ठान चैतन्यस्ती उसको ही वेदांत वेदांत कूटस्थतन विवक्षित अधिष्ठान चैतन्य हो गया कूटस्थ है चैतन्यम इसमें इस जो संघ को जीव कहा गया चैतन्य लिंग देह से पुनः लिंग देह लिंग शरीर अचिदाभास भाषा ये हो गया उससे अतिरिक्त अधिष्ठान चैतन्य सूक्ष्म शरीर उसमें चिदाभास इनको अलग करके अधिष्ठान चैतन्य में हो ऐसा निश्चय होना चाहिए बातचारूक्षण है भी उसका जो अधिष्ठान चैतन्य है उसमें अहम निश्चय होने के लिए इसको छोड़ना पड़ता है तो अक्ष जीवाभास ब्रह्म है चिदावास उसमें गया अधिष्ठान चैतन्य सत्य स्वरूप है सदर तो वेदांत से कूट में विवेक्षित दे दे तो हम शब्द से कुटस् से लेना कुटस् क्या है इस श्लोक में कहा गया इसके आदर करना कुटस् से क्या है अगर ब्रह्म किसको कहेंगे याद करते ब्रह्म शब्द से अर्थमार सर्वस्य जगद्रम से मीलित्रियंतेसु तद्र स्रह्म शब्द विवक्षित्र स्यात् संपूर्ण उसका जो सर्वद्रम सेठानम त्रय तद विवशि सै जगद्रम से चैतन्य कायंसुदीन वेद तीनोंद को अलग नहीं करके तीन में अथर वेद अलग है पीछे हुआ, तो करके तदर ब्रह्म शब्द विभक्सितम स ब्रह्म शब्द नितम सब जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है और यहाँ देह लिंग शरीर चिदा भाष आदि का अधिष्ठान शरीर अधिष्ठान चैतन्यूट से कृष्ण जगत तो कल्पनाधिष्ठान कृष्ण कल कल का संपूर्ण जगत की कल्पना है कल्पना का अधिष्ठान सत्य चैतन्येदाते निप तद्र ब्रह्म सज्जन विवक्षित ननु जीव भ्रमा अधिष्ठान चैतन्यूटस्थम अनुपन्न जीव ब्रह्म का अधिष्ठान चैतन्य को कुटस्थ इसे कहा गया तो ठीक नहीं है क्योंकि जीव से आरोपित्व आशी थे वो आरोपित ही नहीं वो तो सत्य है जीव आरोपित हो तो उसका अधिष्ठान चैतन्य को कुटस्थ कहेंगे वो तो आरोपित ही नहीं वो तो सत्य है उसका फिर अधिष्ठान क्या होगा इतिहास आरोपित्व कौमुतिक न्याय न साधे जीव आरोपित है कौमती के न्याय से सिद्ध करते सारा सब कुछ आरोपित है ब्रह्मांड तो उसके अंतर्गत जीव के लिए क्या कहना <misterisation> चैतने जगदारोप्यते यदा यदा यदा तदा तदादेश जीवाभास से ये चैतन्य इसी चैतन्य में ही संपूर्ण जगत जब आरोपित तो है तो जगत का एक देश जो चिदाभास उसके लिए क्या कहना आरोपित तो होने में सारा जगत आरोपित है चैतन्य सारा जगत के एक देश चिदा भाष वो भी आरोपित है उसमें क्या कहना जगत एक देश तुम चो जगत एक देश क्यों है अनु जीवे नाम रूपे जीवरो से प्रविष्ट होकर नाम परमात्मा ही प्रविष्ट हुआ जीवरो से तो उपाधि विशिष्ट होकर चीतावास होता है प्रवेश क्या प्रविष्ट तो उपलब्ध थे बसु तो प्रवेश नहीं है प्रविष्ट जैसे दिखता है चंद्र प्रतिम्ब जल में दिखता है चंद्र जल में प्रविष्ट जैसे दिखता है प्रविष्ट होता है जो जहाँ दिखता है वहाँ प्रविष्ट ही इसलिए प्रविष्ट वो तो उपलब्ध है यहाँ उपलब्धि होती है आत्मा की इसलिए प्रविष्ट शब्द से कहा अभिव्यक्ति होती है तो वही जीवन से अभिव्यक्ति जो होती तो तो है है है चिदाभास जगत का एक देश हुआ जीवन अनुप्रविष्ट जीवन उसे प्रविष्ट होकर के नाम रूप बनाते है परमात्मा जिसका शुक्ति सिद्धम शुक्ति से सिद्ध क्या हुआ चिदाभा जगत का एक देश है सारा जगत अभ्यस्त तो चिदाभाष भी अध्यस्त है जीव का वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ तो कूटस्थ्य है वो अध्यस्त नहीं वो प्रतिष्ठान है अध्यस्त है जगत का अधिष्ठान चैतन्य कितने है वही सारा जगत का अधिष्ठान चैतन्य है जीव का भी अधिष्ठान चैतन्य है अलग है क्या नहीं, नहीं। तो यदि एक ही चैतन्य जगत का अधिष्ठान है तत्पद से उसी को लेना त्वम पद से उसी को लेना एक ही अर्थ को लेने के लिए दो पद क्यों कहते कहते घाट कुंभ अस्थि घट कु घाट कहते तो एक अर्थ तो घट कुछ एक साथ प्रयोग न होता पुनर्वती है तत्पद का जो चैतन्य त्व पद का वही अर्थ है अहम का कुटस्थ ब्रह्मस्पत का वही चैतन्य तो दो पद क्यों कहते आम ब्रह्म तत्व ननु जगत अधिष्ठान चैतन्य से एकत्वात सारे जगत के अधिष्ठान चैतन्य एक है तो एक तत्व तत्पद एक तम पद दोनों पद के अर्थ में भेद है भेद अर्थ क्या लक्ष्यार्थिन्न नहीं नहीं है ना तत्पदर्थ पद हो क्या तत्व पदार्थ और भेदाधा भी द्वन का अर्थ हो गया लक्ष्यार्थ ही शुद्ध चैतन्य है? भेद है भेद यदि नहीं तो तत्व पदार्थ पौनरुत्यम तो एक अर्थ कहानी दो पदों का पुनरुतिहास्य तयोर तो को भेदो मैक मह वास्तव एकता है तत्व पद के अर्थ लक्ष्यार्थ में एकता है अरे भेद कहाँ है औपाधिक औपाधिक पदार्थ अर्थ में भेद है जगत्ख्य सरूप्य सेदक तत्व पदार्थ भिन्नस्तु वस्तु तस्वे का चिद तो जगत सारा जगत का अधिष्ठान चैतन्य है ब्रह्म और जगत का एक देश हो गया चिदा भाषा उसका अधिष्ठान चैतन्य कुटस्थ है जगत देशा, एक देशाख्य समारोह से जगत और एक देश बराबर है नहीं है वो तो भेद है सारा जगत तो उसका एक देश भेद है आरोप्य है समारोप्य जो जगत है ब्रह्म में आरोप्य है जगत और कुटस्थ में आरोप्य है चितावास आरोप में भेद है आरोप में भेद नहीं आरोप कौन जगत है एक देश है? अभी कहा ब्रह्म में आरोप्य है जगत आरोपित है और कुटस्थ में आरोपित है चितावास चितावास हो गया जगत का एक देश है। जो एक देश है वही सारा जगत है तो भेद है तो जगत देशाख्य समारोपय जगत तद एक देश आख्य तद एक देश हो गया चिदावास ये समारोह में भेद है, है।, है। समारोह में भेद होने से तत्व पदार्थो भिन्न सा तत्पदार्थ तम पदार्थ आरोपी तो से भिन्न है तत्पद का तम का अर्थ भिन्न है आरुप्य अर्थ लक्ष्यार्थ भिन्न नहीं है देखे तो एक भिन्न है तत्व पदार्थ भिन्न है क्यूँकी आरोप्य भिन्न है वस्तु तस्तुते है एकता अधिष्ठान चैतन्य एक चैतन्य एक में एकता है और आरोप में भेद है, है। आरोप में भेद है अधिष्ठान में भेद नहीं इसलिए तत्व पद लिया आरोप भेद होने से आरोप्य भेदा पहले प्रसिद्ध है उसका अनुवाद करते हैं दोनों का अनुवाद करके एक विधान किया जाता एक आरोपी तो दो मालूमता है वो दोनों के आरोप करके दोनों एक एक होते समा से संप्रदा सा तत्व एक हो भिन्न नहीं है सुरक्षा तो में एक तो वर्धन किया जाता है में भेद है भेद का अनुवाद करके वस्तुतः तो एकता वर्धन की जाती है जगत तदकदश एक जगत और एक, एक तो है। तो तो जगत तेकदशाख्य सरूप्य समारूप्य तो आरोप्य चिदा तो बहुत ही एक केस होगा जाती अभिप्रायक बहुवचन अनेतरसा एक में बहु विकल्प से होता है नहीं तो एक वचन होता है जातीय भी है ना इसलिए समारोह को एक करके एक वचन प्रयोग किया बहुवजन भी कर सकते हैं है सुक्ति तो, में रजत का भ्रम होता है कभी कहते इदम रजतम ऐसा कहते इदम रजत में इधम अंश आरोपित है या नहीं वहाँ है सत्य है। रजत है, है, है।, है आरोपित दो अंश है ना नहीं है, है, है। एक सत्य है इदम अधिष्ठान और रजत तो हो गया आरोपित तो भ्रम होगा तो दो अंश होना चाहिए एक ईदम अधिष्ठान और एक आरोपित अध्यस्थ और चिदावास यदि भ्रम है वहां भी दो अंश देखना चाहिए एक अधिष्ठान और एक आरोपित दो होना चाहिए केवल चिदावास हो रजत में जैसे दो अंश है इसे भ्रम में दो होता है कि सत्य एक मिथ्या एक अधिष्ठान एक अध्यक्ष अनुदाभाषिका रजतादिव अधिष्टान आरोप्य उभय धर्म वत्वल भाग उभय धर्म तो दिखता नहीं चिदाभाष में जैसे वहां शुक्ति का रजता में इदम और अव रजतत्व दो धर्म लिखता है एक अधिष्ठान एक आरोप्य दो धर्म तो नहीं लिखते है कथम फिर आरोपित चिदा कैसे होगा इतना आशंका पुरतः कर्तृ्वादीन बुद्धिधर्मा स्फूर्त्यात्मता दध विभाति पुरात आभासु तो भ्रमो भव कर्तृत्वादि में बुद्धि धर्मान कर्तृत्व तो धर्म बुद्धि के धर्म है और स्पूर्त्याख्या आत्म रूप स्पूरण आत्म ये दोनों को द्ध धारण करते विभाति पुरतः सामने भान होता है सीधा का जो भान होता है स्पूर्त सीधावासि भारती स्पूर्ति रूप और जानी ये सब बुद्धि धर्म और स्पूर्ति दोनों को धारण करते भान होता है आभाषा इसलिए ब्रह्म है दो धर्म हो गया बुद्धि उपाधि द्वारा समारोप्य मनाथ कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि, बुद्धि रूप उपाधि के द्वारा आरोपित होता है चिताभाषा इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमातत्व आदि स्पुर लक्षण में आत्मरूपत्व यधिष्टान रूप है दोनों को धारण करता है सामने भाव होता है स्पष्टम प्रतिभा तो स्पष्टान है अतः आभास कल्पित धर्मान कल उमस आभास तो भ्रम होता उसका कारण क्या पुष्ट है अस भ्रम से कि कारण कांक्षाया बुद्धियापरिजानम बुद्धि आदि के स्वरूप के ज्ञान नहीं होने से ही भ्रम होता है यदि बुद्धिदि के स्वरूप को ठीक ठीक समझ ले तो चिदा भाषा भ्रम नहीं होगा ये अज्ञान ही कारणी बुद्धि स्वरूप का ज्ञान का बुद्धि कोयमा भास का को बात मात्र जगत कथम इत तो मोह संसार ईष्य का बुद्धि बुद्धि क्या है कोम आभास ईदाभासी क्या है कोवा आत्मा और आत्मा क्या है बुद्धि क्या है ये चिदाभस क्या है आत्मा क्या है अत्र कथम जगत अत्र आत्मा में जगत कैसे दिखता है कहाँ से आए एक शुद्ध आत्मा है अद्वितीय आत्मा सूची में सदैव समय एक में बावितीय एक अद्वितीय आत्मा है फिर जगत कहाँ से आ गया इतने बड़े जगत कुछ नहीं एक अद्वितीय आत्मा इतने बड़े ब्रह्मांड कहा दिखता है इतने अनिर्णय तो मोह इनका निर्णय जब नहीं हो पाता है तो मोह है वही मोह है अज्ञान भ्रम है स्वयं संसार ष्य वही संसार है बुद्धि स्वर्ग को नहीं समझने से ही मोह होता है स्वयं वही संसार है, है। बुद्धि क्या है चिताभाष क्या है आत्मा क्या है जगत से है ये सब का ठीक ठीक निर्णय नहीं होने से ही मोह होता है वही संसार है तस्वीर निवर्तन यत्व आय अनर्थ हेतु ये मोह को निवृत्त मोह की निवृत्ति करनी चाहिए निवर्तन है क्यूँकी अनर्थ हेतु यही संसार है स्वयं संसार ये मोह को की निवृत्ति करनी चाहिए कैसा निवृत्ति होगी आगे बताएंगे कहूँ अश निवर्तकन इति आकांक्षायान ये मोह का निवर्तक क्या है इस आकांक्षा पर कहते बुद्धि आदि स्वरूप विवेक एवं निवर्तक बुद्धिदि के स्वरूप के अनिर्णय से हो तो बुद्धि के स्वरूप के निर्णय करेंगे तो नष्ट हो जाएगा बुद्धिदि स्वरूप विवेक एवं निवृतकृत्य तदवान एवं ज्ञानी जो बुद्धिदि स्वरूप को ठीक निश्चय कर लेता है वही ज्ञानी है तथे तो अनर्थ निवृत्ति है उसी अनर्थ निवृत्ति समुदाय की निवृत्ति इसको समझना है बुद्धि चिरा भाषस् क्या है जगत क्या है ए, इसको ठीक ठीक जो समझ लिया वही ज्ञानी है संसार की बुद्धिया वेदाते निश्चय कैसे निश्चय बुद्धि आदि नाम स्वरूपम यो विभिन्न स भी बुद्धि आभास आत्मा जगत इनके स्वरूप को जो विभिन्न विशेष रूप ऐसी पृथव जानता है निश्चय करके समझ लेता है सब तत्व भी तो वही तत्व भी है जो बुद्धि चिदावास कूटस्थ सब अलग अलग ठीक ठीक -थी समझ ले संशय विपर रही तो ज्ञान दृढ़ हो जाए वही तत्व ज्ञान है सैव मुक्त वही मुक्त है इतने इस प्रकार वेदांत से भी निश्चय वेदांत शास्त्र में यही निश्चय है ये ठीक ठीक नहीं समझने से मुहता है उनको ठीक ठीक -थी समझ लिया तो ज्ञान है अच्छी तरह से संशय विपर तो निश्चय होना चाहिए इसलिए कहते तत्व बुद्ध हमेशा याद रखो वाच्यार्थ तो लक्ष्यार्थ तो को समझो लक्ष्यार्थ कूटस्व तो तो को समझो चिदाभास को समझो ऐसे समझकर बुद्धि आभाषा आदि का स्पष्ट निश्चय हो अभी कभी पूछते बुद्धि क्या है तो कोई कहता है गुण कोई कहता द्रव्य अंतगुण क्या पदार्थ है ये निश्चय होना चाहिए पंच अपंच तो पंच महाभता का होता के सत्व अंश का कार्य इस प्रकार अलग अलग, अलग निश्चय हो कोई तत्व है अच्छी तरह से उनका निश्चय दिमाग में रहना चाहिए एवं बंध मोक्षर अविवेक मूलत्व सचि अविवेक अज्ञान के कारण ही बंध है स्वरूपा ज्ञान तो बंध स्वज्ञान नित्य मुक्तता स्वरूप के अज्ञान से ही बंधे है बंद किससे अज्ञान से स्वरूप के अज्ञान से बंद और स्वज्ञान स्वरूप के ज्ञान हो गया तो नित्य मुक्तता नित्य ही मुक्ति है मुक्ति आरम्भ नहीं होती है नित्य मुक्त तस्मा जानिया तत्तमात्मा इसलिए मुख्य जो चाहते है आत्म तत्व को जत्न पूर्वक समझ जाने अभिवेकमूलक है बंध बंध यदि अविवेकमूलक हुआ बंध की अभी अविवेकमूलक है ज्ञान से बंध की निवृत्ति तो होगी मोक्ष भी वास्तव नहीं है बंध वास्तव हो तो बंध का अभाव वास्तव बंध ही वास्तव नहीं तो बंध निवृत्ति क्या रज में सर्प वास्तव है क्या और कहीं सर्प चला गया सर्प चला जाना ही वास्तव है यदि सर्प था ही नहीं तो सर्प का चला जाना वास्तव कैसे होगा या सर्प नष्ट हो गया राज्य में जो सर्प था वो नष्ट हो गया वो नष्ट कैसे सर्पथ था नहीं तो नष्ट क्या होगा ऐसे बंध भी पारा है क्या नहीं, नहीं। और बंधे की निवृत्ति वास्तविक कैसे ऐसे ये अभिवेक मूलक थे सती तो दोनों यदि अविवेक मूलक है तो पूछते है अद्वेवाद कस्य बंध एक अद्वित आत्मा है तो ये बंध है बताओ एक अद्वित आत्मा है तो अब किसका है ब्रह्म का है अजीब का अजीब तो ब्रह्म से भिन्ना नहीं अच्छा ब्रह्म ब्रह्म क्या बंद है अक्यम फिर मुख्य किसका है एक अद्वित आत्मा है मुख्य किसका हो रहा है तार्किके तार्किही कुत्तर कमूला पर विशेषा विशेष परिहास जिनके मूल में कुतर के तार्कि उनको तो खंडन युक्ति युक्ति भी निरुतर न परिहरण या इत्या खंडन न खंड खाद्य ग्रंथ श्री समिति ने लिखा है उसमें ऐसे युक्ति उन्होंने दी जो कुछ कहेगा कोई उसके अपने कथन के अनुसार हो जाएगा अपने सिद्धांत के अनुसार ऐसे प्रश्न करेंगे ऐसे निरुत्तर हो जाएगा कुछ कहेगा उसे उत्तर नहीं मिलेगा पृथ्वी का लक्षण क्या करते है गंदवदौ। गंदवदौ। गंदवदौ। एक ग्रंथ जिसमें रहेगा उसको पृथ्वी कहेंगे ना सर्वग्रंथ रहेगा तो पृथ्वी कहेंगे ध इसमें है इसमें गुलाब इसमें सर्वगंध इसमें है तो पुष्प पृथ्वी पु, तो पु, हो गया सर्वगंधी पृथ्वी है ना किसमें सर्वगंध है कुये के पृथ्वी पता है जिसमें सर्वगंध है गुलाब है पृथ्वी उसमें सर्वगंध है और किसमें सर्वगंध मिट्टी वाला दुर्गंध वाला सर्वगंध उसमें है इसे में जो इस मिट्टी में उसमें जो गंध है इस मिट्टी में गंध है सर्व गंध सर्वगंध किसमें तो कहीं भी लक्षण नहीं जाएगा संभव एक गंध इसमें एक गंध तो से हम इस गंध को ले लेते हैं एक गंध जहाँ रहेगा उसको पृथ्वी कहेंगे एक अंध इसमें है ये फिर पृथ्वी नहीं तो एक में आएगा लक्षण और कहीं भी लक्षण नहीं जाएगा क्या लक्षण करेंगे <थिज़ेगे थिच्चाँ> <द्चारी> <द्चारी> एक गंध तो कहेंगे तो एक गंध इसमें ये एक गंधा और नहीं, नहीं उसमें जो गंध है ये गंध एक है नहीं यदि एक होता है इसको नष्ट होने पर भी नष्ट हो जाएगा ना चाहिए इसमें जो गंध है ये गंध इसमें है क्या नहीं अच्छा दो गुलाब के फूल गाओ इसमें जो गंध है उसमें एक प्रकार एक नहीं यदि एक कहेंगे इसको नष्ट कर दो ये नष्ट हो जाएगा तो एक गंध है दोनों में नहीं तो एक गंधर्स में भी के लक्ष्य जाएगा आने में कहीं जाएगा कह नहीं तो फिर क्या लक्ष्य करना ऐसे प्रश्न करेंगे तो सामान्य कुछ भी सीधा नहीं होगा ये कहते निरुतरत्व तो आपादन है ना परिहार उनको परिहार करना कि निरुत्तरत्व आपादन करके ऐसे प्रश्न करो आगे चुप हो जाएंगे तो पर्याय से क्या करेंगे कस्य ध सै कस्यादि कुकुतर्कजा विडंबना दृढ़ खंड्या खंडनोक्ति प्रकार ऐसा होने पर बंध कश्य च किसका ही बंध है मुख्य किसका है ये कुत्तर का जहा विडम्बना व्यर्थ कथन है कुत्तर के कारण उनको दृढ़ खंड उनको खंडन करना चाहिए दृढ़ रूप से किस प्रकार खंडन तो खंडन खंड खाद्य ग्रंथ में जैसे कहा गया उसी प्रकार से उनको खंडन करना है इसलिए खंडन खंड खाद्य भी पढ़ना चाहिए खंडन उक्ति प्रकार होते दृढ़ खंड या उनको खंडन करना चाहिए क्या किसका बंध है किसका मुख्य इच्छा भी है गुरु पूर्णमाय पूर्ण मेवा ओ शांति शांति शाम श्यंग वंदे भगवत पुनः ईश्वरो चांदी चांदी। रूप का लक्ष्मण किसके मालूम है रूप का लक्ष्मण तर्क संग किसका मालूम हैत्व कैसे होगा गुणवत्त हाँ तो गुणत्व प्रतीक है गुणत्म चक्षर मात्र देखो सरल को चक्षुरुण रूपम मूल में का चक्षर मात्र ग्राह है तो सभी गुणत्म गुण रूपम चक्षु इंद्र से जो गुण ग्रहण होता है उसको रूप कहेंगे चक्षु क्या है ते, ते, ते। चक्षु नहीं चक्षु का लक्षण बताओ देखो तर्क कोई पढ़ा है लक्षण क्या है मूल में आता है इंद्रियम रूप ग्राहकृष्णी इंद्रिया रूप ग्राहकत्व रूप ग्राहकत्व जैसे चक्षु के लक्षण में रूप आया तो रूप, रूप, रूप, तो। रूप, रूप का निश्चय नहीं होगा चक्षु इंद्रिय का निश्चय होगा जो इंद्रिय रूप का ग्राहक है उसको चक्षुगे रूप को जानने पर चक्षु का निश्चय होगा और चक्षु का निश्चय होगा ना रूप का निश्चय होगा क्योंकि चक्षु मात्र क्या है रूप अनोन्या देखो रूप के लक्षण चक्षु है चक्षु के लक्षण रूप है। रूप ज्ञान के बिना चक्षु ज्ञान नहीं होगा चक्षु ज्ञान के बिना रूप ज्ञान नहीं होगा तो कैसे रूप लक्षण में चक्षु प्रविष्ट है कैसे चक्षु के लक्षण रूप है, है रूप ग्राहनात्र नहीं तो कैसे लक्षण सिद्ध होगा इसी प्रकार सब लक्षण में पूरा दूष है इसको बताना उसको तो बताया था ना, ना। सब को बताने का समय किसके पास है पांच दस मिनट समय है सबके पास हाथ उठाओ जिस समय है जिसके पास हाथ नहीं हाथ उठाओ <laughs> नहीं बोलो <laughs> है या नहीं है एक एक-एक श्लोक श्लोक है भगवान शंकराचार्य का है और श्लोक पहले मालूम होता था अच्छा होता है अभी श्लोक को लिख लो श्लोक अर्थ श्लोक मालूम हो जाए अर्थ बताए श्लोक मालूम हो जाने पर ठीक हो जाएगा श्लोक अभी मालूम नहीं समझे ना श्लोक सबको मालूम हो जाए फिर बताएंगे तो ठीक हो जाएगा श्लोक कैसे लिख ले, ले, लेना सब क्या श्लोक है ज्योतिष मान हनी में ऐसे लिख लो सब का आपके पास है ना श्लोक है, है ना लिखा है आ, लिखा दो सब अभी लिखना है लिख लो लिखा है ना हाँ आपको तो पहले मालूम ही है स्लोक दक्षिणामूर्ति दक्षिणावूर्ति सूत्र में दक्षिणावर्ति सूत्र में ये एक श्लोक एक श्लोक है।, तो है, है अच्छा अच्छा विवेक आसन हाँ लिख लो ये श्लोक आपको तो याद है ना नहीं थोड़ा जो लिखना है तो लिख लो किम ज्योतिष तब भानुमान हानि किम ज्योतिष किोतिव भानुमहनीमय रात्रो प्रदीप रात्रों एक पद हो गया किंज्योतिव भानुमानी में रविदीप दर्शन विधो किन ज्योतिराख्या में किन ज्योतिर आख्या ही में कि ज्योतिरा में दिप हो गया सब दीप दर्शन ज्योतिराख्या में दिखे पद हो गया बोलो किसका हो गया सब दीप दर्शन विधो ज्योतिरा चक्ष तस्य नमी लनादि समाये त्रिज्यावला चक्षुः तस्या चक्षुः तस्या, चक्षु तस्या। नमी लनादि समाये चक्षुः तस्य नमी लनादि समाये किंदीर किंदीर द्विवदर्शने किंदीर द्विवदर्शने चक्षुष तेर दर्शने तृतीय पद हो गया चक्षुष ततुर्थ पद लिखो किन तरम को भवान परम को किं तत्राहं भवान परमको ज्योतिस्तदस्मि प्रभु किं तत्राहं किं तत्राहं भवान परमको भवान परमको जो परमको न परमकम परमकम हां परमकम परमकम ज्योतिस भवान परमकम ज्योतिस तदस्मि प्रभु भवान परमकम ज्योतिस तदस्मि प्रभु हो गया ज्योति ज्योतिष भगवान परमक ज्योतिष तदस्मी प्रभु बोलो कि ज्योतिष तब भानु मान रात्री साधिकीपन विधौ क्ष मेलना दर्शने किं तर ज्योतिमो सूर्य किं तहमतो भामक ज्योतिदस्मी प्रभु किंतारतो भवान परमकम लिखा नहीं कि लिखा अतो मतो किन त्रहमतो अहम अतो किं तत्रह तो भवन परमकम ज्योतिष तदस् प्रभु लिखल ठीक है कल बता देंगे याद कर